महाभारत द्रोण पर्व दशाधिक शमोध्याय द्रोणाचार्य और सात्यकी का युद्ध तथा युधिष्ठिर का सात्यकी की प्रशंसा करते हुए उसे अर्जुन की सहायता के लिए कौरव सेना में प्रवेश करने का आदेश धित्राष्ट्रवाच भारद्वाजम कथम युद्धे युधानो निवारयत संजया चक्षुतत्म कौतूहल हिमही नित्रा ने पूछा संजय सात्विकी ने युद्ध में द्रोणाचार्य को किस प्रकार रोका यह यथार्थ रूप से बताओ इसे सुनने के लिए मेरे मन में मन कौतूहल हो रहा है संजय उचराजन महाप्राज्य संग्रामम लो महर्षणम द्रोणस्य पांडव साधम पुरोगी संजय ने कहा राजन महामते द्रोणाचार्य का के आदि पांडव योद्धाओं के साथ जो रोमांचकारी संग्राम हुआ था उसका वर्णन सुनिए वध्यमान बलम दृष्टे नभ्य द्रव स्वयं द्रोण सात सत्य माननीय नरेश द्रोणाचार्य ने जब अपनी सेना को युद्ध के द्वारा पीड़ित होते देखा तब ये सत्य पराक्रमी सात पर स्वयं ही टूट पड़े तमापत सहसा भारद्वाजम महारत सातकी पंचवीं सत्या छिद्रका समर्पयत उस सहसा आते हुए महारथी द्रोणाचार्य को साप्तिकी ने 25 बाण मारे द्रोणों तत्क्रमी द्रोणाचार्य भी, तो भी युद्ध स्थल में एकाग्र चित्त हो तुरंत ही सोने के पंख वाले पांच पैने भाणु द्वारा युधान को घायल कर दिया ते वर्म भिवा सुदृढ़ दीषि अभ्यायुर्धर इंद्राज सतव राजन द्रोणाचार्य के बाण शत्रुओं के मांस खाने वाले थे वे के सुदृढ़ कवच को छिन्न भिन्न करके हुए सर्पों के समान धरती में समा गए। दीर्घ बाहूरभिक्रुद्ध तो्रोणम पंचाशता विध्यन नारा चहि सन्निभ तब अंकुश की मार खाए हुए गजराज के समान अत्यंत कुपित हुए महाबाहु सातिकी ने अग्नि के समान तेजस्वी द्रोणाचार्य को सत्वर सात्वी बहुबीर बाण यतमान सातिकी के द्वारा सम्रांगण में घायल हो द्रोणाचार्य ने शीघ्र ही बहुत से बाण मार कर विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सात्यकी को क्षत विक्षत कर दिया तथा महाबली द्रोण ने पुनः कुपित होकर झुकी हुई घाट वाले एक बाढ़ द्वारा सात्यकी को गहरी चोट पहुँचाई सब्यमान समार्वाचीन सात नान पद कर्तव्यम किंचिदेविषाम पते प्रजाथ समरभूमि द्रोणाचार्य के द्वारा छत विखत होकर सात्विकी से कुछ भी करते नहीं बनाम विषन्ना बदनश्चापे उधारो भवन नरेश्वर में पहने की वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य को देखकर युधान के मुख पर छा गया तम तो संप्रेक्षा सैनिका चिशा पते प्रहिष्ट मनसो भूत सिंह प्रजापाल उन्हें उस अवस्था में देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न चित्त होकर बारंबार सिंहनाथ करने लगे तम श्रुवा नि कोरम पिड्यम च माधव युधिष्ठरो सैन्य नि भारत भारत उनकी वह घोर गर्जना सुनकर और सातिकी को पीड़ित देखकर राजा युधिष्ठिर ने अपने समस्त सैनिकों से कहा सात युद्ध ते युद्धाओं जैसे राहु सूर्य को ग्रस लेता है उसी प्रकार यह वृष्ण वंश का श्रेष्ठ वीर सत्यपरा कमी साथ की युद्ध में भी द्रोणाचार्य के द्वारा काल के गाल में जाना चाहता है अतः तुम लोग दौड़ो और वहीं जाओ जहां जहाँ की युद्ध करता है धृष्ट अभिद्रव द्रुतम द्रोणमश न पश्य भयम द्रोणा घोरम न समुपस्थित इसके बाद राजा ने पांच साल राजकुमार धिट दुम से इस प्रकार कहा द्रुप नंदन खड़े क्यों हो तुरंत ही द्रोणाचार्य पर धावा करो क्या तुम नहीं देखते कि द्रोण की ओर से हम लोगों पर घोर भय उपस्थित हो गया है असो द्रोण हो महेश्वास न पक्षि बालक हो यथा जैसे कोई बालक डोर में बंधे हुए पक्षी के साथ खेलता है उसी प्रकार ये महाधनुर्धर है द्रोण युद्ध में युद्धान के साथ कीड़ा करते हैं तत्र सर्वे गच्छन्तु भीमसेन पुरगमान तय असयिता सर्वे युविधान रथम प्रती अतः तुम्हारे साथ भीमसेन आदि सभी महावीर वही युविधान के रथ के समीप जाएं पृष्ठ तो नऊक में श्याम सह सैनिक सात्विकी मोक्ष यहाम दृष्टातर गिर मैं भी संपूर्ण सैनिकों के साथ तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा इस समय यमराज की दाढ़ों में पहुंचे हुए सात्विकी को छुड़ाओ एव मुक्तो राजा सर्वसैन भारत अभ्यद्रभद्रणे द्रोणम योधान कारणा भारत ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर ने उस समय रण क्षेत्र में विधान की रक्षा के लिए अपनी सारी सेना के साथ द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया तत्रो महाना द्रोण मेकमता पांडवा नाम चद्रम ते संजया राजन आपका भला हो अकेले द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करने की इच्छा से आए हुए पांडवों और संजयों का वहां सब और महान कोलाहल छा गया ते समेत व्याघ्र भार्वाजम महारत अभ्य बर कंकबर व्याघ्र के के समान पराक्रमी सैनिक महारथी द्रोणाचार्य पास जाकर कंक और मोर के पंखों से युक्त तीखे भाणों की वर्षा करने लगे स्मान द्रोण प्रत्येही स्वयं अतिथि नागत प्राप्य राजन जैसे घर पर आए हुए अतिथियों का जल और आसन आदि के द्वारा सत्कार किया जाता है उसी प्रकार द्रोणाचार्य ने स्वयं उन समस्त आक्रमणकारी वीरों की मुस्कराते हुए ही अगवानी की जैसे अतिथि सत्कार में निपुण गृहस्थ के घर जाकर अतिथि तृप्त होते हैं उसी प्रकार धनुर्धर द्रोणाचार्य के बाणों से उन सब की त्रिप्ति की यथेष्ट गई। मध्य दिनम अनुप्राप्त सहस्रांश प्रभो प्रभो जैसे दोपहर के प्रचंड मारतंड की ओर देखना कठिन होता है उसी प्रकार में समस्त योद्धा भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य की ओर देखने में भी समर्थ न हो सके कांसर्वान्मह स्वाखा द्रोण शस्त्र पता अम्राते सुमान। में द्रोणाचार्य उन समस्त समस्तों को अपने बाण समूहों द्वारा उसी प्रकार संतप्त करने लगे जैसे अंशमाली सूर्य अपनी किरणों से जगत को संताप देते हैं व्यमान महाराज पांडवा संजया तथा धिगछत पंकमग्ना इव दृपा महाराज उस समय द्रोणाचार्य की मार खाते हुए पांडव और संजय सैनिक कीचड़ में फंसे हुए हाथियों के समान कोई रक्षक न पा सके द्रोणस चिष्यंत विसर्पन्त महासरा गय प्रतपंत समत जैसे सूर्य की किरणें सब ओर ताप प्रदान करती हुई फैल जाती है और और पंच विंशति महारथा समाख्या सम्मताह। उस युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा पांचालों के पच्चीस सुप्रसिद्ध महारथी मारे गए जो दृष्ट को बहुत ही प्रिय थे पांडो नाम सर्वसैन सो तथे वचन रोण स्म दृशो सूरम विनघ्तम वराण वरान लोगों ने देखा पांडवों और पांचालों की समस्त सेनाओं में जो मुख्य मुख्य योद्धा है उन्हें सूर्य द्रोणाचार्य चुन चुनकर मार रहे हैं केतमहत्वाद्राव्यार्य के ईमांत महाराज सौ कई कई योद्धाओं को मारकर शेष सैनिकों को चारों ओर खदेने के पश्चात द्रोणाचार्य मुह बाये हुए जमराज के समान खड़े हो गए पंचाला सिंजयान मत्स्यान केकयाच के नाधिप्रोड़ो जैन महाबाहू सत्थ सहस्र सह नरेश्वर महाबाहू द्रोणाचार्य पांचाल सिंजय मत्स्य और केकयों के, के, के सैकड़ों तथा तो सहस्त्रों वीरों को परास्त किया तम संभव विद्वाद्धा द्रोणसायक मनोकसाण्ये व्याप्ता धूम्र केतूना जैसे घोर जंगल में दानों दल नान धावा नल से व्याप्त हुए वनवासी जंतुओं की सुनाई पड़ती है उसी प्रकार द्रोणाचार्य के बाणों से घायल हुए उन विपक्षी का आर्शनाद वहां गोचर होता था तत्र देवास काम पा, पांडवा नरेश्वर उस समय वहा आकाश में हुए देवता पितर और गंधर्व कहते थे ये पांचाल और पांडव अपने सैनिकों के साथ भागे जा रहे हैं तम तथा समरे दो सोम कांड न चाप्यू के चिन्ह अपरे नीभ्यू इस प्रकार सम्रांगण में सोमकों का वध करते हुए द्रोणाचार्य के सामने न तो कोई जा सके और न कोई उन्हें चोट ही पहुंचा सके वर्तमाने तथा रौद्रे तस्मिन वीर वरक्ष पार्थ पांच जन बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाला व वा भयंकर संग्राम चल ही रहा था किसा ने पांच जनिकी धनीसुनी पुरा वासुदेव नंकर भृत युमस वीरेशु सैंधवशाक्षुपोषिषु न दसू धातराष्ट्रेशु विजय से रथम प्रति गांधी से निर्घोषे विप्रणस्ते सम भगवान श्री कृष्ण के फूकने पर वह शंखराज पांच जन बड़े जोर से अपनी ध्वनि का विस्तार कर रहा था। जैद्रत की रक्षा में नियुक्त हुए वीरगण युद्ध में संलग्न थे अर्जुन के रथ के पास आपके पुत्र और सैनिक गरज रहे थे तथा गांडी धनुष की टंकार सब ओर से दब गई थी कसम लाभ तो राजा चिंतया माथ पांडव नानू नंकर ठ कौरवाश यदं ती मुहमु तब पांडव पुत्र राजा युधिष्ठिर मोह के भसी भूत होकर इस प्रकार चिंता करने लगे जिस प्रकार शंखराज पांच की ध्वनि हो रही है और जिस तरह कौरव सैनिक बारंबार कर रहे हैं, उससे जान पड़ता है निश्चय ही अर्जुन की कुशल नहीं है एवं स चिंतवा तु व्यात्म नाम अजात शत्रु कौनतेम मारो मुह्यमानंतरापेक्षित सैन्यम स्निपुंग ऐसा विचार कर अजा शत्रु कुंती कुमार युद्धि का हृदय व्याकुल का हो उठा वे चाहते थे कि जदतवर का कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो अतः बारम बार मोहित हो अश्रुगत गदाणी में श्री प्रवर सा को संबोधित करके बोले यदिष्ठिर यह स धर्म पुरा दृष्ट सद्भि सैन्य शाश्वत तस्य सुय आगत युधिष्ठ ने कहा शेय साधु पुरुषों ने पूर्व काल में विपत्ति के समय एक सुहृत के कर्तव्य के विषय में जिस सनातन धर्म का साक्षात्कार किया है आज उसी के पालन का अवसर उपस्थित हुआ है सर्वे स्विच योधे सुचित तत्सुतम कंचिन नाभिजाना सात्य के प्रवर के इस दृष्ट से विचार करने पर मैं समस्त योद्धाओं में किसी को भी तुमसे बढ़कर अपना अतिशय सुत नहीं समझ पाता हूँ यो ही प्रीतमान अनुब्रत सहकार परा तो निज्य इतमे भति जो सदा प्रसन्न चित्त रहता हो तथा जो नित्य निरंतर अपने प्रति अनुराग रखता हो उसी को संकट काल में किसी महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करने के लिए नियुक्त करना चाहिए ऐसा मेरा मत है यथाच केशवो नित्यं पांडवाण पारायणम तथा तम विवाह कृष्ण कृष्णचुल्य पराक्रम वाष्ण जैसे भगवान श्री कृष्ण सदा पांडवों के परम आश्रय हैं उसी प्रकार तुम भी हो तुम्हारा पराक्रम भी श्री कृष्ण के समान ही है सोहम भारम समाधा से अभिप्राय नृत्यम नृथाम कर तुम अर्सी अत में तुम पर जो कार्यभार रख रहा हूँ उसका तुम्हें निर्वाह करना चाहिए मेरी मरोरत को सदा सफल बनाने के ही तुम्हें चेष्टा करनी चाहिए स तम भ्रातृ व्य गुरोरपेश अर्जुनस्य अर्जुन तुम्हारा भाई मित्र और गुरु है वह युद्ध के मैदान में संकट में पड़ा हुआ है अतः तुम उसकी सहायता के लिए प्रयत्न करो तुम भी सत्यभ्रत शूरो मित्राण अभयकर लोके विख्या भी कर्म भी सत्यवाग तुम सत्यव्रती सूरवीर तथा मित्रों को अभय देने वाले हो वीर तुम अपने कर्मों द्वारा संसार में सत्यवादी के रूप में विख्यात हो यो ही सैने यित्रार्थे युद्धमान त्यजेत तुम तनुम पृथ्वी चिजाति्यो हो यो दवेश सैने जो मित्र के लिए युद्ध करते हुए शरीर का त्याग करता है तथा जो ब्राह्मणों को समुचे तो पृथ्वी का दान कर देता है वे दोनों समान पुण्य के भागी होते हैं श्रुता से बहुस्मा भीजान दिवे मं पृथ्वी कृष्णा ब्राह्मणेभ्यो यथाविधि हमने सुना है कि बहुत से राजा ब्राह्मणों को विधि पूर्वक इस समुचे पृथ्वी का दान करके स्वर्गलोक में गए हैं एवं ताम पृथ्वी दान तुल्यम से आद अधिकम धर्मात्मन इसी प्रकार तुमसे भी मैं अर्जुन की सहायता के लिए हाथ जोड़कर याचना करता हूँ प्रभो ऐसा करने से तुम्हें दान के समान अथवा उससे भी अधिक फल प्राप्त होगा। एक सदा साथ के, साथ के मित्रों को अभय प्रदान करने वाले एक तो भगवान श्री कृष्ण ही सदा हमारे लिए युद्ध में अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए उद्यत रहते हैं और दूसरे तुम विक्रांतस्य विक्रांतःर युद्धे प्रार्थे तो यश सूर एव सहाय सहातर प्राकृत तो युद्ध में श्रेयस पाने की इच्छा रखकर पराक्रम करने वाले वीर पुरुष की सहायता कोई सूर वीर पुरुष ही कर सकता है दूसरा कोई निम्न का मनुष्य उसका सहायता नहीं कर सकता इद्रो तो पराम वर्तमान से माधव तदन्यो गोप्ताजय माधव ऐसे घोर युद्ध में लगे हुए रण क्षेत्र में अर्जुन का सहायक एवं संरक्षक होने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं है श्लाघन इवि कर्माणी सतसस्तव पांडव मम संजयन हर्षम पुनः पुनर्तयत पांडुपुत्र अर्जुन ने तुम्हारे सैकड़ों कार्यों की प्रशंसा करते और मेरा हर्ष बढ़ाते हुए बारंबार तुम्हारे गुणों का वर्णन किया था। लघुहस्त, योधी तथा लघु पराक्रम प्राज्ञ सर्वासूरोन तथा युगेन वह कहता था सात्की के हाथों में बड़ी फुर्ती है वह विचित्र रीति से युद्ध करने वाला और पूर्वक पराक्रम दिखाने वाला है संपूर्ण अस्त्रों का ज्ञाता विद्वान एवं सूर्वीर साथ की युद्ध स्थल में कभी मोहित नहीं होता महाकंधो महोरस को महाबाह महा महाबाहो महावीर महात्मा महारथ उसके कंधे महान छाती चौड़ी भुजाएं बड़ी बड़ी और थोड़ी विशाल एवं हृष्ट है वह महाबली महापराक्रमी महामनस्वी और महारथी है शिष्यो मम सखा च वह प्रियम प्रियना सहायो में प्रमथित कौरवाम चात के मेरा शिष्य और सखा है मैं उसको प्रिय हूँ और वह मुझे युधान मेरा सहायक होकर मेरे विपक्षी कौरवों का संहार कर डालेगा अस्मद्रेत यदि रामो वाप्य निरुद्धो प्रद्युवा महारथ ग सारणो वाप्य शांो वा सह विष्णु सहायार्थ महाराज संग्रामोत्तमूर्धरे तथा नरव्याघ्रम सैने सत्य क्रम सहायोगा नास्त मे नोषिश राजेंद्र महाराज यदि युद्ध के श्रेष्ठ मुहाने पर हमारी सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम अनिरुद्ध महारथी प्रद्युम्न गद सारण अथवा विष्णुवंशियों सहित सांभ कवच धारण करके तैयार होंगे तो मैं भी पुरुष सिंह सत्य पराक्रमी सिनी पौत्र सात्विकी को अवश्य ही अपनी सहायता के कार्य में नियुक्त करूंगा क्योंकि मेरी दृष्टि में दूसरा कोई सात्विकी के समान नहीं है तात परोक्षे संसदी तात इस प्रकार अर्जुन ने दैत वन में श्रेष्ठ पुरुषों की सभा में तुम्हारी यथार्थ गुणों का वर्णन करते हुए परोक्ष में मुझसे ऊपर युक्त बातें कही थी मेवम कल्प संकल्पम धनंजय से वास्ने शोभ वाष्णे अर्जुन का मेरा भीमसेन का तथा दोनों माद्रिक कुमारों का तुम्हारे विषय में जो वैसा संकल्प है उसे तुम्हें व्यर्थ नहीं करना चाहिए यथा चरण क्षम द्वार त्राहम भक्ति अर्जुन प्रतिष्ठवा जब मैं तीर्थों में विचरता हुआ द्वारिका में गया था वहाँ भी अर्जुन के प्रति जो तुम्हारा भक्तिभाव उसे मैंने प्रत्यक्ष देखा था न सौहृदम अंडे सुमया शयने लक्षित यहाँ भजसे वर्तमान सेने इस विनाशकारी संकट में पड़े हुए हम लोगों के तुम जिस प्रकार सेवा एवं सहायता कर रहे हो वैसा सौहार्द मैंने तुम्हारे सिवा दूसरों में नहीं देखा है सौभिजात्याचार्य च सौहृद से वीरजस् कुलीनत्वस्य माधव सत्य महाबाहो अनुक अनुरूपम हे श्वास कर्म कर महाबाहु माधव महा तुम हम लोगों पर कृपा करने के लिए ही उत्तम कुल में जन्म ग्रहण अर्जुन के प्रति भक्ति भाव मैत्री गुरु भाव सौहार्द पराक्रम कुलीनता और सत्य के अनुरूप कर्म करो सुयोधन सहसा ग्रोणीन दशित परमेवान ते कौरवाणाम महारथा द्रोणाचार्य द्वारा दी गई कवच धारण थे सुरक्षित हो दुर्योधन सहसा अर्जुन का सामना करने के लिए गया है बहुतेरे कौरव महारथियों ने पहले से ही उसका पीछा किया था सो महानूयते विजय प्रति सावे न सुगंत मर्सी महानद जहाँ अर्जुन है उस ओर बड़े जोर की गर्जना सुनाई दे रही है अतः दूसरों को मान देने वाले तुम्हें पूर्वक बड़े से वहां जाना चाहिए सैनिका सैनिक महाभार यश्याम सेन और हम लोग अपने सैनिकों के साथ सब प्रकार से सावधान है यदि द्रोणाचार्य तुम्हारा पीछा करेंगे तो हम सब लोग उन्हें रोकेंगे पश्चिम द्रोमाणान संयुगे महान तम चरण शब्दम धर्यमाणाम भारतीम सैने वह देखो उधर युद्धस्थल में सेनाएं भाग रही है रण क्षेत्र में महान कुलाहल हो रहा है और मोर्चे मौर, बंदी करके खड़ी हुई कौरव सेना में दरारें पड़ रही है महामारुत में समुद्रम इव परसू धातराष्ट्र बलम तात विक्षिप्तम सभ्य साथ पूर्णिमा के दिन प्रचंड वायु के वेग से विक्षुब्ध हुए समुद्र के समान सभ्य साची अर्जुन के द्वारा पीड़ित हुई दुर्योधन की सेना में हलचल मच गई है रथ विपरीत मनुष्य में तल सं परिवर्तते इधर उधर भागते हुए रथों मनुष्यों और घोड़ों के द्वारा उड़ी हुई धूल से आच्छादित हुई यह सारी सेना चक्कर काट रही है अत्यंत तो उपचित ही सूरही फालुना पर वीरहा शत्रुवीरों का संहार करने वाला अर्जुन नखर अर्थात बघनखे और प्रासो द्वारा युद्ध करने वाले तथा अधिक संख्या में एकत्र हुए संधू सौवीर देश के सूरवीर सैनिकों से घिर गया है बलम सर्वे संत्य जीविता इस सेना का निवारण किए बिना जयद्रथ को जीतना असंभव है ये सभी सैनिक सिंधुराज के लिए अपना जीवन न्योछावर कर चुके हैं। सर्वशक्ति है नाग शक्ति और ध्वज से सुशोभित तथा घोड़े और हाथियों से भरी हुई कौरवों के इस दुर्जय सेना को देखो सुनो श्रणुदे निर्घोषम शंख शब्दाश पुस्कलान सिंह चय रथ ने बिस्वना सुनो डंकों की आवाज हो रही है जोर जोर से शंख बज रहे हैं वीरों के सिंहनाथ तथा रथों के पहियों की गड़गड़ाहट के शब्द सुनाई पड़ रहे हैं नागानाम तृणुशब्द पत्येना चहस्रशह साधि द्रवताम से वह तृणुकंपयता हाथियों के चिगघाड़ने की आवाज़ सुनो सहस्रो पैदल सिपाहियों तथा पृथ्वी को कंपित करते हुए दौड़ लगाने वाले घुड़सवारों के शब्द सुन लो एक द्रोण पृष्ठ बहुत नरव्याघ्र अपि पीड़ नरव्याघ्र अर्जुन के सामने सिंधराज की सेना है और पीछे द्रोणाचार्य की इसकी संख्या इतनी अधिक है कि यह देवराज इंद्र को भी पीड़ित कर सकती है बले मग्नो अपर्यनते जीवित निहते युद्धे कथम जीवे तथा अनुप्राप्त सकृं तयी जीवती इस अनंत सैन्य समुद्र में डूबकर अर्जुन अपने प्राणों का भी परित्याग करेगा युद्ध में उसके मारे जाने पर मेरे जैसा मनुष्य कैसे जीवित रह सकता है विधान तुम्हारे जीते जी मैं सब प्रकार से बड़े भारी संकट में पड़ गया हूँ शामो युवा गुड़ा के सो दर्शनी पांडव लभ्वस्त्र चित्र योधि प्रविष्ट सात भारतीयोदय महाबाह वर्तते निद्रा विजय पांडुकुमार अर्जुन श्याम वर्ण वाले दर्शनीय तरुण हैं वह पूर्वक अस्त्र चलाता और विचित्र रीति से युद्ध करता है तात उस महाबाहु वीर ने सूर्योदय के समय अकेले ही कौरव सेना में प्रवेश किया था और अब दिन बीतता चला जा रहा है कन्न जाना चापित सैन्य सागर प्रतिम एक चिवत्सु महाबाहु भारतीस्या महाबाईरपी महा पता नहीं इस समय तक अर्जुन जीवित है या नहीं महासमर में जिनके वेग को सहन करना देवताओं के लिए भी असंभव है कौरों की वह सेना समुद्र के समान विशाल है तात उस कौरवी सेना में महाबाहु अर्जुन ने अकेले ही प्रवेश किया है न ही में वर्तते बुद्धि अद्य युद्धे कथन चलम द्रोणों पे रबसो रब युद्धे मम पीडयते बलम आज किसी प्रकार मेरी बुद्धि युद्ध में नहीं लग रही है इधर द्रोणाचार्य भी युद्ध स्थल में बड़े वेग से आक्रमण करके मेरी सेना को पीड़ित कर रहे हैं प्रत्यक्षम ते महाबाहो यथाशौचर ते दिज युगप समेता महाबाहो वे प्रवर द्रोणाचार जैसा कार्य कर रहे हैं वह सब तुम्हारी आँखों के सामने है एक ही समय प्राप्त हुए अनेक कार्यों में से किसका पालन आवश्यक है इसका निर्णय करने में तुम कुशल हो महार्थम लघुसंयुक्त अर्जुन से परित्र कर्तव्युगे सबसे महान प्रयोजन को तुम्हें शीघ्रतापूर्वक संपन्न करना चाहिए मुझे तो सब कार्यों में सबसे महान कार्य यही जान पड़ता है कि युद्धस्थल में अर्जुन की रक्षा की जाए ना हम शोचामिता जगत प्रतिम सहेसक्तो रणतालोकान अभी संगतान विजय तुम पुरुष व्याघ्र सत्य में तद्रविमित किम पुनर्धार्थ राष्ट्रस् बल में तत् दुर्बल मैं दाथार नंदन भगवान श्रीकृष्ण के लिए शोक नहीं करता वे तो संपूर्ण जगत के संरक्षक और स्वामी हैं युद्धस्थल में तीनों लोग संगठित होकर आ जाएं तो भी वे पुरुष सिंह श्री कृष्ण उन सबको परास्त कर सकते हैं यह तुमसे सच्ची बात कहता हूँ फिर दुर्योधन के इस अत्यंत दुर्बल सेना की गो जीतना उनके लिए कौन बड़ी बात है अर्जुन स्ने स्ने पीड़ित बहुभिजी प्रजात प्राणा तस्वा परंतु वाष्णे या अर्जुन तो युद्धस्थल में बहुसंख्यक सैनिकों द्वारा पीड़ित होने पर सम्रांगण में अपने प्राणों का परित्याग कर देगा इसलिए मैं शोक और दुख में डूबा जा रहा हूँ तस्व पद गोथा यथाम कालेना विनोदित अतः तुम मेरे जैसे मनुष्य से प्रेरित हो ऐसे संकट के समय अर्जुन जैसे प्रिय सखा के पथ का अनुसरण करो जैसा कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष किया करते हैं रणे बिष्टि प्रवीराणाम द्वा रुम तमचा विस्तृत सातवन मिष्ठ मंसी प्रमुख वीरों में ऋण क्षेत्र के लिए दो ही व्यक्ति अतिथि माने जाग गए हैं एक तो महाबाहु प्रद्युम्न और दूसरे सुविख्यात वीर तुम अस्त्रे नारायण समकर्षण समहो बलेन्न वीरतायाम नरव्याघ्र धनंजय समोचसी नरव्याघ्र तुम अस्त्र विद्या के ज्ञान में भगवान श्रीकृष्ण के समान बल में बलराम जी के तुल्य और वीरता में धनंजय के समान हो भीष्मोणावतिक्रम्य सर्वयुद्ध विसारमे पुरुष व्याघ्र लोके संत प्रचक्षते इस जगत में भीष्म और द्रोण के बाद सिंह को ही श्रेष्ठ पुरुष संपूर्ण युद्ध कला में निपुण बताते हैं सदैवा सुरगंधर्वान सक महो गम महोरगा ये त झगत् सर्व विजय त्रिपुन बहुन तीव्रवंति लोके सुजनास्तव गुणा सदा समागमेश जलपंति पृथ्वी वह चर्वदा जब अच्छे पुरुषों का समाज जुटता है उस समय उसमें आए हुए सब लोग संसार में तुम्हारा गुणों को सदा सर्वदा सबसे विलक्षण ही बतलाते हैं उनका कहना है कि सात के देवता असुर गंधर्व किन्नर तथा बड़े बड़े नागों सहित बहुसंख्यक शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं संपूर्ण जगत में अकेले ही युद्ध कर सकते हैं नाशक्यम विद्य तेलो के सात के रीतिमाधव तत्वाम यदिवक्षा तत्कुस्व महाबल संभावना ही लोकस्या मम पार्षत चोभ नान्य था ताहाबाहो संप्रकर्ष तुर्मी हसी परतज प्रियां प्राणी चरन्तबत माधव लोक कहते हैं कि संसार में सात्विकी के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है महाबली वीर सब लोगों की तथा मेरी और अर्जुन की दोनों भाइयों की तुम्हारे विषय में बड़ी उत्तम भावना है अतः मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ उसका पालन करो महाभाव तुम हमारी पूर्वोक्त धारणा को बदल ना देना सम्रांगण में प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय के समान विचरो नहीं सैन्य दास्रामे पलायन मार्गो नहीं सदासह से दासार कुल के वीर पुरस्थ क्षेत्र में अपने प्राण बचाने की चेष्टा नहीं करते हैं युद्ध से मुंह मोड़ना युद्ध स्थल में डटे न रहना और संग्राम भूमि में पीठ दिखाकर भागना यह कायरों और अधम पुरुषों का मार्ग है दास कुल के वीर पुरुष इससे दूर रहते हैं तवाजुनो गुरस्नात धर्मात्मा तुंगो गुर साथ शनि प्रवर धर्मात्मा अर्जुन तुम्हारा गुरु है तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे और बुद्धिमान अर्जुन के भी गुरु हैं कारण द्वयम कारण्द्वय में गुरुस्तव गुरोह इन दोनों कारणों को जानकर मैं तुमसे इस कार्य के लिए कह रहा हूँ तुम तो मेरी बात की अवहेला ना करो क्योंकि मैं तुम्हारे गुरु का भी गुरु हूँ वासुदेव मतम चय मम चर्जुन से सत्य में तमयोक्तम तेजाही अत्र धनंजय तुम्हारा वहाँ भगवान श्री कृष्ण को मुझको तथा अर्जुन को भी प्रिय है यह मैंने तुमसे सच्ची बात कही है अतः जहाँ अर्जुन है वहाँ जाओ ए त्याय मम सत्य पराक्रम प्रवेश सत्य पराक्रमी वस्त तुम मेरे इस बात को मानकर दुर्बुद्धि दुर्योधन की इस सेना में प्रवेश करो प्रवेश चथार्य च महारथे यथारह आत्मन कर्म हरणे शास्व दर्शय शास्वत इसमें प्रवेश करके यथा योग्य सब महारथियों से मिलकर युद्ध में अपने अनुरूप पराक्रम दिखाओ इति श्री महाभारती द्रोण जयद्रथ जयद परवणी युधिष्ठिर वाप के दशाधिक शमो तो अध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथमध पर्व में युधिष्ठिर वाक्य विषय एक सौ दसवा अध्याय पूरा हुआ